श्रीमद्भागवत कथा दशम स्कंध पूर्वाध अक्रूर जी का हस्तिनापुर जाना श्री सुखदेव जी कहते हैं परिच्छित भगवान के आज्ञा आज्ञानुसार अक्रूर जी हस्तिनापुर गए वहाँ की एक एक वस्तु पर पुरुवंशी नरपतियों की अमर कीर्ति की छाप लग रही है वे वहाँ पहले धृतराष्ट्र भीष्म विदुर उन्ती बाल्हिक और उनके पुत्र सोमदत्त द्रोणाचार्य कृपाचार्य कर्ण दुर्योधन द्रोणपुत्र अश्वस्थामा युधिष्ठिर आदि पाँचों पांडव तथा अन्य इष्ट मित्रों से मिले जब गांधनी नंदन अक्रूर जी सब इष्ट मित्रों और संबंधियों से भली भांति मिल चुके तब उनसे उन लोगों ने अपने मथुरावासी स्वजन संबंधियों की कुशल छेम पूछी उनका उत्तर देकर अक्रूर जी ने भी हस्तितंपूर्ववासियों के कुशल मंगल के संबंध में पूछताछ की परीक्षित अक्रूर जी यह जा जानने के लिए कि धृतराष्ट्र पांडवों के साथ कैसा व्यवहार करते हैं कुछ महीनों तक वहीं रहे सच पूछो तो धृतराष्ट्र में अपने दुष्ट पुत्रों की इच्छा के विपरीत कुछ भी करने का साहस न था वे शकुने आदि दुष्टों की सलाह के अनुसार ही काम करते थे अक्रूर जी को कुंती और बिट...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 भतीजे कुल की स्त्रियाँ और सखी सहेलियाँ मेरी याद करती हैं मैंने सुना है कि हमारे भतीजे भगवान श्री कृष्ण और कमल बलराम बड़े ही भक्त बत्सल और शरणागत रक्षक हैं क्या वे कभी अपने इन फुफेरे भाइयों को भी याद करते हैं मैं शत्रुओं के बीच घिरकर शोकाकुल हो रही हूँ मेरी वही दशा है जैसे कोई हरिणी भेड़ियों के बीच में पड़ गई हो मेरे बच्चे बिना बाप के हो गए हैं क्या हमारे श्री कृष्ण कभी यहाँ आकर मुझको और इन अनाथ बालकों को सांत्वना देंगे श्री कृष्ण को अपने सामने समझकर कुंती कहने लगी सच्चिदानंद श्री कृष्ण तुम महायोगी हो विस्मात्मा हो और तुम सारे विश्व के जीवन दाता हो गोविंद मैं अपने बच्चों के साथ दुख पर दुख भोग रहे हूँ तुम्हारी शरण में आई हूँ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 और उपायों के स्वामी हो तथा स्वयं योग भी हो श्रीकृष्ण मैं तुम्हारी शरण में आये हूँ तुम मेरी रक्षा करो कृष्ण कृष्ण महायोगिन महायोगिन्त्मिश्वन विश्वभावन, प्रपन्नाम पाहि गोविंद शिशुदती्य तव पदा भोजा पशा शरण नृणम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 अचिंत्य है उसी माया के द्वारा इस संसार की सृष्टि करके वे इसमें प्रवेश करते हैं और कर्म तथा कर्मफलों का विभाजन कर देते हैं इस संसार चक्र की बेरोक टोक चाल में उनकी अचिंत्य लीला शक्ति के अतिरिक्त और कोई कारण नहीं है मैं उन्हीं परमेश्वर्य शक्तिशाली प्रभु को नमस्कार करता हूं श्री सुखदेव जी कहते हैं इस प्रकार अक्रोज जी महाराज धृतराष्ट्र का अभिप्राय जानकर और कुरुवंशी स्वजन संबंधियों से प्रेमपूर्वक अनुमति लेकर मथुरा लौट आए परीक्षित उन्होंने वहां भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी के सामने धृतराष्ट्र का वह सारा व्यवहार बर्ताव जो वे पांडवों के साथ करते थे कह सुनाया क्योंकि उनको हस्तिनापुर भेजने का वास्तव में उद्देश्य भी यही था श्रीमदभागवते महापुराणे वैयासिक्यााद्रयां पारमहस्याता दसस्क पूर्वाधे एकोनपंचाशत्तम सदम इदम् स्क पूर्वाधम श्रीकृष्णर्पणमस्तू